तब तो सोच गए थे जाता गई के जाता करे दरिया सतपगुर शब्द सो मिट गई कह जाता दरिया सतपगुरु शब्द सो मिट गए कह जाता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 विश्व पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं चांतारों को छू लेने के लिए उस अभी को पहचानना वह अभीपसा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खुलेगा उस संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद तुम्हारे गुरुद्वारे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 सा पद निर्माण छू लिया परमात्मा को स्पर्श हो गया दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में अभी छू सकते हो यही छू सकते हो पर कान खोलो आंख खोलो चेतना का कमल खिलने दो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 चांद की चांदी ही चांदी बिखर जाती परम ज्योति प्रकाश और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत है बिन बाती बिन तेल न तो उसकी कोई बाती है और न कोई तेल इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं